शो टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर टेन उठता जब तक जानना नहीं होता लेकिन जब जान जाए तब तो कोई सवाल ही नहीं, नहीं फिर तो मानने का सवाल ही नहीं उठता तो मान, मान तो ही। नहीं, नहीं, नहीं मान जाए तो फिर तो मानने और तो जानने में क्या अंतर है? मानने का सवा... मानना पहली पीढ़ी है जानना दूसरी पीढ़ी है मैं ऐसा नहीं कहता मैं ऐसा नहीं कहता आप नहीं कहते हाँ आप अगर चीज को जान जाएंगे इसके बाद तो मानने का सवाल ही नहीं है आप परमात्मा को मानते हैं दीवार को नहीं मानते इसको आप जानते इसलिए आप किसी से न पूछेंगे की दीवार को मानते हैं या नहीं मानते मैं दीवार को मानता नहीं दीवार को जानता नहीं दीवार को मानता इसमें तो कोई अंतर फिर नहीं रह जाता। मेरी बात आप समझ लें आप क्या करते हो उस मुझे मतलब नहीं है मेरा कहना यह है कि मानना तभी तक जरूरी है जब तक जानना घटित नहीं होता जैसे ही जानना घटित हो गया मानने न मानने दोनों की बातें व्यर्थ हो गई तो मेरा जो, जो जोर है वो इस बात पर है कि धर्म के संबंध में जो लोग मानते ही चले जाते हैं वो जानने से वंचित रह जाते जो नहीं मानते चले जाते हैं वो भी जानने से वंचित रह जा रहा हूं और जानने की घटना जिस दिन घटेगी उस दिन मानने में उस तरह नहीं दिया जा सकता आप मुझसे अगर कहें कि क्या आप परमात्मा को मानते हैं तो मैं कहूंगा कि नहीं मैं जानता हूं इसलिए ये कहूंगा इसलिए ये कहूंगा कि मानने को मैं समझता ही ये हूं कि वो न जानने की अवस्था में लिया गया निर्णय जानने की अवस्था में मानने का निर्णय लिया ही नहीं जाता ऐसा मेरी समझ वो आपको ठीक लगे ना लगे वो सवाल नहीं है पड़ा वो तो गलत भी हो ऐसा माना होता है कि आपके देश में हम लोग करते हैं विचलित तो हो नहीं अगर आप कुछ कर रहे हैं तब तो मैं विचलित नहीं करता लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं जरूर विचलित करूंगा और अगर गलत करने वालों को विचलित न करने के लिए गीता कहती हो तो बड़ी खतरनाक बात कहती है गलत करने वाले को तो विचलित करना ही पड़ेगा वो गीता भी कृष्ण भी पूरे वक्त अर्जुन को विचलित कर रहे हैं वो जो करना चाहता है वो भागना चाहता है युद्ध वो उसको विचलित कर रहे हैं पूरी किताब भी उसको विचलित करने से पैदा हुई है कृष्ण पूरा काम ही ये कर रहे हैं कि अर्जुन जो करना चाहता है उसको विचलित कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहता उसको करवाने के लिए कह रहे हैं लेकिन वो तो किताबी कभी पैदा ना होती और अगर किसी को विचलित नहीं करना है तब तो बुद्ध का बोलना फिजूल गया क्राइस्ट का बोलना फिजूल गया नानक का समझाना फिजुल गया क्योंकि किसी न किसी को विचलित करने के लिए ही है वो एक आदमी शराब पी रहा आप उससे विचलित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे और एक आदमी कुछ गलत किए जा रहा है जिससे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेगा आप विचलित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे तो विचलित ना करने का मतलब इतना ही हो सकता है कि, कि किसी को ठीक मार्ग से विचलित ना करे लेकिन ठीक मार्ग पर कोई है या नहीं तो गलत मार्ग से तो विचलित करना ही हो ठीक मार्ग पर कोई हंड्रेड परसेंट न हो पांच दस हो उससे तो पंचानबे परसेंट से विचलित करना पड़ेगा पांच से न करेंगे बाकी जहां गलत है वहां से तो गलती कहनी पड़ेगी उससे आपको परेशानी हो रास्ता बदलने में परेशानी होती आप दो मील चल के आ गए मैं आपसे कहता हूं कि लौटी चौरसते से फिर से रास्ता पकड़िए आपको परेशानी हो, लेकिन आप बड़ी छोटी परेशानी से बह गए और जितने बढ़ते जाएंगे लौटना पड़ेगा ही आज नहीं अगले जन्म में लौटना पड़ेगा लौटे बिना रास्ता नहीं है अगर गलत रास्ता है तो लौटना पड़ेगा इससे जितने जरूरी लौट उतना अच्छा आ, लेकिन मुझे भी दिक्कत है और आपको भी दिक्कत है क्योंकि जो आदमी दो मील चलाया उससे मैं कहूं कि तुम गलत चलाये तो पहले तो वो भी जिद करता है कि नहीं गलत नहीं चलाया क्योंकि दो मील चलाया वो वो चाहता है कि कोई कहे कि ठीक चला ताकि ये जो श्रम हुआ बेकार न चला जाए तो वो भी राजी नहीं होता दिक्कत डालेगा और मुझे भी परेशानी होती है उसको समझाने मैं भी कहूँ कि बिल्कुल ठीक चल तो वो भी प्रसन्न होता है मेरी भी प्रसन्नता है जो लोग आपको विचलित नहीं करते उनकी आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं अगर सहानुभूति है तो गलत दिखाई पड़े तो विचलित करना ही होगा चाहे आप हजार मील चलाए हों और गलत चलाए हैं तो वापस लौटना पड़ेगा और उचित है जितने जल्दी लौट जाए क्योंकि रुके नहीं रहेंगे कल तक और दो मील चल लेंगे और दस मील चल लेंगे तो जितनी जल्दी लौट जाए उतना तो मेरा तो काम विचलन करने का है आप करते जिसको आप कर रहे हैं आया वो कर रहा है इसकी कसौटी को? कोई कसौटी नहीं अगर वो ठीक चल रहा है तो मेरे पास पूछने नहीं आएगा पहली बार क्योंकि मैं उसके पास पूछने नहीं गया कभी वो ठीक नहीं चल रहा है इसलिए इधर उधर पूछता चल रहा है जरूरत पूछने की उसको क्या जरूरत है उसको आप डॉक्टर से जाके पूछिएगा कि मैं बीमार हूं आया कि आप बीमार थे तो आप गए कहा इसलिए डॉक्टर आपको शक है आपको पता आपको पता है कि कुछ गड़बड़ चल रहे हैं कहीं पहुंच भी नहीं रहे कुछ पा भी नहीं रहे इसलिए खोजते फिर रहे खोज का मतलब ये है जिस दिन आपको लग जाएगा कि ठीक रास्ता मिल गया और ठीक चल रहे आनंद मिल रहा है बात खत्म होगी मेरे पास किस लिए आएंगे किसी के पास किस लिए जाएंगे बात खत्म होगी और फिर मैं आपसे कह दे रहा हूं मैं आपको विचलित कर रहा हूँ ये तो नहीं कह रहा कि आप विचलित हो ही जाए मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं कह रहा हूं अगर आपको लगता है ठीक नहीं तो मत विचलित हो कोई मैं धक्का देती तो विचलित करती हूँ हम कहते हैं हाँ, आप करिए आप आप ना तो आपको कौन मना कर रहा है आपको मैं कहा मना कर रहा हूँ मैं कहा मना कर रहा हूँ आपको आप मुझे विचलित करें इसलिए मैं कहा मना कर रहा हूँ ना जी देखो ये तो उल्टा सवाल है अगर हमको आप कह देते कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो मेरे पास आते हैं अगर हम समझते मैं ये समझता हूँ कि तो मैं आप गल रास्ते में जा रहा हूँ तो आप मुझे समझाएं ना आप मुझे समझाएं लेकिन तब मैं आपके पास आऊंगा इनके बाद चलना भी पड़ता है आप देखिए कहाँ से चल करके हमारे पंजाब के अंदर आए हम के अंदर आए मैं समझा चुनाव आपकी बात समझा आपको लगे की मैं गलत चल रहा हूँ तो मुझे समझा दें तो आप विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या हर जाए? कौन-कौन हर्जा मैं बीच में बोल रहा हूँ पूछना चाहता हूँ कोई कसौटी नहीं है कोई कसौटी नहीं है जिस आदमी को ठीक रास्ते पर जो आदमी है उस आदमी को आंतरिक प्रतीति होती है कि वो ठीक है और जो गलत है उसे प्रतीति होती है कि वो गलत है जैसे कि आपके पैर में कांटा गढ़ जाए तो आप कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है लेकिन क्या कसौटी का आपको दर्द हो रहा है <laughs> हम कैसे माने कि आपको दर्द हो रहा है फिर कांटा निकाल लिया आप कहते हैं अब दर्द नहीं हो रहा क्या कसौटी कि आपको अब दर्द नहीं हो रहा आपकी अनुभव ही आपकी कसौटी है अनुभव आपका अनुभव ही आपकी कसौटी है रोज पौवा डेढ़ पौवा शराब पी देता हूं और मुझे बड़ा नंद जाता है दोस्तों इतना दूर आता है कि मैं मगन हो जाता हूं मेरे ना तो मुझे को फिट होती हूँ ना मुझे चिंता होती है ना कोई चीज होती है तो बताइए अब वो दुनिया खाली कहने वाली के लिए गलत नाम दुनिया को आप गलत काम थी देखो सियाने से सियाना अमी का भी है वो भी करते हैं गलत काम लेकिन मैं समझता हूं मुझे आनंद आता है क्या मैं अपने नंद को पहचानता हूं अपने नाम की तरफ चला जाता हूँ मुझे कहता है कि तुम गलत काम कर रहे हो अभी उसने वो काम किया नहीं होता तो मुझे कहता तुम गलत काम कर रहे हो वो गलत है या वो गलत है न नहीं ना आप तो बेड़ी क्यों पीते हैं अच्छा कर रहे तो तीन बहुआ पिए ठीक है ना हा। हाँ हो उसमें इकाह आते हैं कि दूसरे आपसे कुछ कहने आए आप तो डूब ही रहे उसमें आप क्यों तो पंचायत में पड़ रहे किसी की जब आपको आनंद आ रहा है तो सारी दुनिया गलत है तो फिक्र छोड़े तो नहीं आप नहीं। तो आनंद लें पूरा आपसे तो महाराज ये बात ठीक है तो आप भेजा नहीं ना, ना मेरी बात नहीं समझ रहे आप।, आप।, आप पूरा आनंद लें। ले जाए हाँ, तो यहाँ पर देखें यहाँ को कटाक्ष है। आपने आप कहा कि जो लोग गलत काम करेंगे उनको विचरित करना ही पड़ेगा आपने ये लग सकते अगर आप जल्द आप हक रखते हैं कहने का हम विचरित करने के लिए जा रहे हैं तो फिर दूसरे आदमी को ये क्यों कहा जाए कि तुम क्यों ऐसे ऐसे करते कहा कहा कह रहा हूं नहीं बिल्कुल नहीं।, नहीं, नहीं कहा आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आपको लगता है आनंद शराब पीने में आप पिए चले जाएं मुझे आनंद लगेगा आपको विचलित करने में तो मैं विचलित करने की कोशिश करूंगा आप विचलित मत हो कसौटी कौन की है कसौटी कोई भी नहीं है कसौटी आपके अनुभव के अतिरिक्त कोई कसौटी नहीं है।, है ही नहीं उसका कोई उपाय नहीं कसौटी होनी चाहिए उसको खोजिए आप मैं कहता हूं कि कोई कसौटी तो नहीं पकड़नी तो चाहिए आप कसौटी खोजिए फिर कोई दुनिया में ऐसी चीज बेकार आप कसौटी खोजिए मैं कहता तो हूं कोई कसौटी नहीं है आप कसौटी खोजिए कभी मिल जाए तो मुझे बताइए मैंने आपसे मैंने यही प्रश्न करना है कसौटी का मैंने सुना है कि आप कैसे प्रैक्टिस कराते हैं तो इस प्रैक्टिस के अंदर आप स्मरण करवाते होंगे या और चीजें होंगी होंगी तो, नहीं आप आए हैं।, हैं मैं आए नहीं क्योंकि फिर छोड़िए उसकी बात। तो उसके बाद चीजें हैं करना उसके मुलक मत करिए क्योंकि जहां आप आए नहीं उसकी बात मत करिए आप। जो कि तमाम जनधन शरीरों के अंदर और वो कैद है उसका इस शरीर में वजन चंद्र है वर्तन है और को जो शरीर के अंदर कैद है वो निःशब्द नहीं हो निःशब्द तो असीम है शरीर के अंदर और बाहर, एक है टुकड़े टुकड़े नहीं ये जिन टुकड़े टुकड़े सब शरीरों में हैं इसका स्वरूप निःशब्द नहीं शब्द और इसका सेंटर में जगह और यहां पर इसका स्वरूप शब्द है क्या इस शब्द को छोड़ने से ये निर्विचार हो सकती है ये नहीं तो क्योंकि बिना शब्द के ये ठहरती नहीं जब भी इंसान मृत्यु के समय समा आता है पहले पैर ठंडे होते हैं ये करने होते हैं और आंखों की पुतलियां उठती है क्योंकि ये जो चीज है ये अपने मकान पर पहुंचती है यहां पर आती है और यहां पर जैसे इसके विचार हुए हों जैसा इसने अभ्यास किया हुआ अगर पहले यहां आने का अभ्यास किया हो तो ये मेरे विचार हो तो यहां आने का मार्ग मैंने आपसे अभी कुछ आपका काम कर लिया मैंने बहुत कोशिश की आपके बचनों के अनुसार इसी तरह एक बिल्कुल निर्विचार होगा और नहीं छोड़ दो लेकिन बिना जहां पर आए और शब्द को सुने प्रधानमंत्री ने तो बनाओ शबकर बनाओ हाँ। कर दीजिए की यह ना, व्याख्या सुना कर सुनाकर तो सुनकर तो लोग ऐसे कहते हैं कि शरीर के अंदर क्या की वस्तु ही नहीं है जो कि शरीर के मृत्यु के होने के बाद स्त्री को निकलती है जाती है जरूरती तो इसका इसका पर शब्द है निश्वद अगर मालूम नहीं होगा एक तो बड़ी कठिनाई ये होती है कि अगर तुम्हें ये सब मालूम हो गया तो मुझसे इसलिए पूछ रहा हो यानी तुम जो बातें बोल रहे हो वो सब ऐसी से मालूम हो गया। कहाँ सुखमनी है कहाँ शब्द है कहाँ निश्द है मरते वक्त क्या होता है क्या नहीं होता वो सब तुम्हें मालूम हो गया तो मुझसे बेकार पूछ रहे हो नहीं देखिये नहीं अगर मालूम नहीं हुआ अगर मालूम नहीं हुआ तब तो, तो पूछने में कोई सार्थकता है पूछने इसलिए पड़ा कि आपका उद्देश्य है कि यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर शब्द हो रहा है वो सुनने की जरूरत नहीं है उसके बिना ही ये निर्विचार हो जाएगा अगर तुम्हें वहां शब्द हो रहा है ऐसी बात में जानता भी नहीं और है भी नहीं और होगी भी नहीं अगर ऐसा पक्का ही है तो मुझसे क्या पूछना है कठिनाई यह है कि जब हमें ज्ञान है ही किसी बात का तो प्रश्न नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ज्ञानी प्रश्न बनाया तो बड़ी दिक्कत होती है प्रश्न का मतलब ही यह होता है कि हमें पता नहीं तो हम खोजने निकले अगर हमें पता ही तो, है प्रश्न को तो सकता प्रश्न कोई जनप्रभा लेने वाला भी कर सकता नहीं लेकिन तो मैं ना बच्चा मैं समझा नहीं बच्चा का है गोनी शंका के लिए हमारी सारी कठिनाई यही है बहुत सा सुन लेते हैं पढ़ लेते हैं वो हमारे मन में बैठ जा तब सवाल जो है वो हमारे पढ़े लिखे सुने से उठने शुरू हो जाते और ऐसे सवाल जो है वो शास्त्रीय हो जाते हैं उनका कोई बहुत जीवन से संबंध नहीं रह जाता ना तो तुम्हें ये पता है कि भीतर कुछ है ना तुम्हें ये पता है कि भीतर कुछ नहीं है तुम कहते हो कोई कहता है कि भीतर कुछ नहीं है कोई कहता है भीतर कुछ है जब हमें यही पता नहीं कि भीतर कुछ है तो कहां उसका सेंटर है कहां से उसमें गति होगी ये सारे के सारे प्रश्न हाइपोथेटिकल हो जाते हैं अभी तो इसकी फिक्र करो पहले तो बैठ पूरी बात सुन लो ना पहले पूरी बात आज की फिक्र करो पहले भीतर मुड़ने की फिक्र करो पहले ताकि तुम्हें पता चले कि भीतर कुछ है या नहीं अगर कुछ नहीं है तब तो सेंटर वगैरह खोजना पागलपन हो जाएगा तो पहले मुड़ के भीतर देखो कि वहां कुछ है जिस ध्यान की मैं प्रक्रिया तुमसे कह रहा हूं उसमें तुम भीतर मोड़ देख सकोगे कि शरीर के अलावा भी भीतर कुछ है और जैसे ही तुम देख सकोगे कि भीतर कुछ है वैसे ही तुम सेंटर की बात कभी ना पूछोगे क्योंकि जो भीतर है वो सेंट्रल लेस है उसकी कठिनाइयां हैं उसकी कठिनाइयां ये हैं उसकी कठिनाइयां यह हैं कि जो चीज भी असीम है उसका कोई सेंटर नहीं हो सकता जो चीज सीमित है उसका सेंटर होता है जो चीज असीम हो उसका कोई सेंटर नहीं होता और या फिर हर जगह सेंटर होता है दो में से कुछ एक बात होती है तो पहले तो भीतर प्रवेश करो और ये जानने की कोशिश करो कि भीतर कुछ है अगर भीतर कुछ नहीं है तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता सेंटर वगैरह का अगर भीतर कुछ है तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सेंटर वगैरह का सवाल एकदम विदा हो जाएगा क्योंकि जैसे ही तुम भीतर झांकोगे तुम पाओगे वहां जो है वो असीम उसको ना तो डिवाइड किया जा सकता न सेंटर बनाया जा सकता ना उसकी कहीं कोई सर्कम है और ना कहीं कोई सेंटर है वो जॉमिट्री की चीज नहीं की वहां कोई सेंटर हो ये सारे सेंटर वगैरह की जो बातचीत है ये सब हम किताब में पढ़ लेते हैं बिना जाने इस हम बात करने लगते हैं सवाल उठाने लगते हैं और तभी सारे सवाल हमें कहीं नहीं ले जाते तो मेरी तो सारी फिक्र एक्सपेरिमेंटल है स्पेकुलेटिव नहीं मैं इसकी बहुत चिंता नहीं करता कि सिद्धांतवादी क्या कहते हैं मैं इसकी चिंता करता हूं कि तुम्हारे अनुभव में कितना आता है तो सबसे पहले भीतर मुड़ो। और इस बात का पता लगाओ कि भीतर कुछ है नहीं। नहीं। तो इसका जिस दिन तुम्हें पता लग जाए उस दिन तुम फिर इस बात की पता लगाने की कोशिश करो कि कोई सेंटर हो सकता है इसका वो सेंटर ले और निशब्द की जो बात कह रहे हो नहीं मुझे तकलीफ नहीं है मुझे तकलीफ नहीं है लेकिन यहाँ आधा घंटे का ही वक्त है और इन सबको कुछ पूछना हो नहीं नहीं हो सकता है हो सकता हो टू तो दी पॉइंट ना हो में नहीं किया जा सकता तो मजा ये है कि अगर तुम्हें पता ही है तो मुझसे किस बातों पर ध्यान देना पड़ेगा एक तो जो बहुत मीडिया कर व्यक्तित्व थे ना तो बहुत बुरे हैं ना बहुत अच्छे साधारण जन ना तो पापी हैं बहुत बड़े नपुण्यात्मा है बहुत बड़े साधारण जन को दूसरे जन्म में प्रवेश करने में सेकंड भी नहीं लगते इधर मरा उधर जन्म हुआ साधारण जन को क्योंकि साधारण जन के लिए सदा ही उसके योग्य गर्भ उपलब्ध होते हैं इसलिए देर की कोई जरूरत नहीं होती लेकिन अगर बहुत बुरा व्यक्ति है तो वक्त लग जाएगा और बहुत अच्छा व्यक्ति है तो भी वक्त लग जायेगा क्योंकि तो बहुत अच्छे गर्भ भी मुश्किल से उपलब्ध होते हैं और बहुत बुरे गर्भ भी मुश्किल से उपलब्ध होते हैं जैसे हिटलर जैसा आदमी मरेगा तो वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जन्मों भी प्रतीक्षा हो सकती है क्योंकि हिटलर जैसे गर्भ की स्थिति उपलब्ध होनी चाहिए जो रेयर है तो जितनी श्रेष्ठ है जितनी निकृष्ट आत्मा होगी उस हिसाब से टाइम का फर्क पड़ेगा तो जिन आत्माओं को बुरा होने की वजह से प्रतीक्षालय में रुकना पड़ता उनको हम प्रेत कहते हैं भूत प्रेत कहते हैं ये बुरी आत्माएं हैं जो प्रतीक्षा कर रही अपने गर्भ की जिन भली आत्माओं को प्रतीक्षा करनी पड़ती उनको हम देवता कहते हैं ये भी वे आत्माएं हैं जो प्रतीक्षा कर रही योग गर्भ साधारण आदमी को जरा भी देर नहीं लगती वो तत्काल दूसरा जन्म खोज लेता और दूसरी बात आप पूछते हैं कि पुरुष स्त्री में बदलाहट हो सकती है साधारणतः स्त्री से पुरुष की तरफ बदलाहट ज्यादा होती है पुरुष से स्त्री की तरफ बदलाहट कम होता है और उसका कुल कारण इतना है कि कोई भी स्त्री स्त्री होने से प्रसन्न और सुखी नहीं तो उसकी आकांक्षा पुरुष होने की जीवनभर चलती है लेकिन उल्टी बदलाहट भी होती है पर उसकी संख्या कम और मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष इससे कोई योनि का अंतर नहीं पड़ता इससे उनके इस स्टेज का कोई अंतर नहीं पड़ता चेतना का विकास दोनों का बराबर होता है एक ही तल पर दोनों होते हैं उल्टा कभी नहीं होता ऐसा कभी नहीं होता कि पुरुष जो है वो मरे मनुष्य मरे और पशु हो जाए ऐसा नहीं होता या तो विकास आगे होता है या उसी यौनी में परिभ्रमण होता रहता है लंबे समय तक होता रहता लौटना संभव नहीं होता कोई मनुष्य मर के जानवर नहीं होता हाँ जानवर मर के मनुष्य हो सकते हैं इस जगत के विकास में पीछे लौटना होता ही नहीं यहां सब चीजें आगे ही जाती हैं अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो जहां है वही पुनरुक्ति करते रहेंगे तो एक आदमी मनुष्य के जन्म में सैकड़ों बार घूम सकता है अगर आगे नहीं बढ़ता है तो पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं है टाइम की जो बात है वो डिपेंड करती बहुत सी बातों पर पहला तो अच्छे और बुरे होने पर बहुत कुछ निर्भर करता है साधारण होने पर सरलता से रूपांतरण हो जाता है लेकिन ये जो मैं कहूं तो इसको आपको मानना ही पड़े और क्या करिएगा इस तरह की बात जब आप पूछते हैं और कोई कहे तो आप क्या करिएगा मानना ही पड़े इसलिए इस तरह के सवालों को मैं धार्मिक नहीं कहता क्योंकि जिन सवालों का जवाब मानना पड़े वो सवाल धार्मिक नहीं रह जाते वो तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं कह रहा हूं हो सकता है सब गलत कहूं आपके पास मानने के सिवाय फिलहाल कोई उपाय नहीं होगा इसलिए इस तरह की बातों को मान मत लेना इस तरह की बातों को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए आप अपने पिछले जन्मों का स्मरण कर सकते हैं वो साइंटिफिक उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि आप अपने पीछे जन्म का स्मरण करो और वो स्मरण आपको बहुत सी चीजें जानने की स्थिति में ला देगा वो आपको ये भी बता सकेगा कि पिछली मौत और इस जन्म के बीच कितना फासला है हालांकि वो फासले भी बड़े जटिल हैं क्योंकि तो हमारा जो टाइम मेजरमेंट है वो बहुत कठिन मामला है आप एक सेकेंड के लिए झपकी लग जाती है आप और आप एक सपना देखते हैं जिसमें कि वर्षों लगने चाहिए सपना देखने आप सपना देखते हैं कि बच्चे हैं जवान हो गए प्रेम हो गया विवाह हो गया बच्चे हो गए उनकी शादी कर रहे हैं और झपकी टूटती और आप कहते हैं मैंने इतना लंबा सपना देखा सामने वाला आदमी कहता है इतना लंबा आप देख नहीं सकते क्योंकि अभी एक सेकंड मुश्किल आपकी बंद रही तो एक सेकंड में आप इतना लंबा सपना देख सकते हैं असल में ड्रीम टाइम अलग तरह का टाइम है और आपके जागने का समय अलग तरह का समय है और नींद का समय आपका अलग तरह का समय समय के बोध में फर्क है तो जैसे आदमी मरता है वैसे ही टाइम स्केल भी बदल जाता है इसलिए इधर के टाइम स्केल में हम बता नहीं सकते कि वो पांच दिन में जन्म गया कि छह दिन में जन्म गया कि सात दिन में जन्म गया क्योंकि दिन और रात हमारा टाइम स्केल है जैसे ही शरीर छूटा ये टाइम स्केल क्या बाहर हो जाते और दूसरा टाइम स्केल काम करना शुरू करता जो बहुत अलग बात है इसलिए जो हमने नियम बनाए हैं कि तीन दिन बाद कुछ करेंगे तेरह दिन बाद कुछ करेंगे ये बहुत अप्रोक्सीमेट है ये साधारणता इस तरह बनाया गया कि साधारणतः तीन दिन में वो आदमी जन्म ले लेगा अगर तीन दिन लोग गए तो तेरह दिन में जन्म ले लेगा अगर तेरह दिन रुक गया तो साल भर में जन्म ले लेगा इसलिए हम साल भर तक मृतक का कोई न कोई संस्कार करते चले जाते वो सिर्फ इसलिए कि ये ज्यादा ज्यादा संभावना हमारे टाइम में है लेकिन ये सब बिल्कुल अप्रोक्सीमेट है ये एग्जैक्ट नहीं ये एग्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि हमारा और जन्म के मरने के बाद शरीर के छूटते जो समय की धारणा है उसमें बुनियादी फर्क पड़ जाता है लेकिन ये सारी बात मानने की हो जाए मैं इसमें बहुत सुख नहीं होता मैं इसमें सुख होता हूं कि इसमें थोड़े प्रयोग करने चाहिए इसमें थोड़े से प्रयोग करने चाहिए अब जैसे मजे की बात है कि आप इतनी जिंदगी हो गई आप रोज सोते हैं रात लेकिन अब भी आप नहीं बता सकते कि नींद जब आती है तो कैसी होती है रोज नींद आती रोज आप नींद में जाते लेकिन नींद क्या है ये रोज नींद में जाके भी आप नहीं कह सकते उसका कारण क्योंकि जब तक आप जागे रहते हैं तब तक नींद नहीं होती जब नींद आती तब आप जागे नहीं होते दोनों का कहीं मेल नहीं हो पाता अगर आप जागे रहें और नींद आ जाए तो आप पहचान लेगी नींद क्या है लेकिन आप जागे रहेंगे तो नींद आएगी नहीं आप नहीं होते मौजूद अचेतन हो जाते तब नींद आती तो आप कभी नहीं पहचान पाते जब हम नींद तक को नहीं पहचान पाते तो मौत में तो हम बिल्कुल ही नहीं पहचान पाएंगे मौत तो महानिद्रा है तो मेरा जोर इस बात पर है कि जिस आदमी को इस, इसके संबंध में फोर्टिंग करनी हो उसे नींद से शुरू करना चाहिए कि वो अपनी नींद के प्रति जागना शुरू करे सोते वक्त होश पूर्वक रहे कि कब नींद आती उस क्षण में क्या होता है अगर दो चार महीने प्रयोग किया तो आप पकड़ लेंगे और आपको नींद आ जाएगी और होश भी रहेगा इधर सब शरीर सो जाएगा और भीतर एक होश की धारा भी रहेगी जिस दिन आप नींद को पकड़ लेंगे उस दिन आप अपने मौत को भी पकड़ पाएंगे उसके पहले नहीं पकड़ पाएंगे और जिस दिन मौत को आप पकड़ पाएंगे चाहे पिछले जन्म की मौत को पकड़ने की बात हो उस दिन आपको पता चलेगा कि ये तो सारा स्केल अलग है बताना मुश्किल है यानी करीब करीब स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई एक दीप हो जहां फूल नहीं खिलते और पत्थर ही पत्थर और वहां का एक निवासी किसी दूसरे मुल्क में जाए जहां कि फूल खिलते वो वापस लौटे और उस गांव के लोग उनसे पूछें कि वहां तुमने क्या देखा वो कहे कि हमने फूल देखे और उस गांव के लोग पूछें कि वो कैसे होते तो उस गांव में कोई फूल नहीं खिलते तो रंग बिरंगे पत्थर जरूर होते तो आदमी रंग बिरंगा पत्थर उठाकर बता दे कि कुछ इससे मेल खाते फूल होते हालांकि पत्थर से फूल का क्या मेल होता लेकिन उस आदमी की तकलीफ कि वो किस चीज से कहे कि कैसे होते हैं तो करीब करीब जिनको भी मृत्यु के अनुभव से गुजरना हुआ है उन्होंने जो बातें भी कही हैं वो हमारी भाषा में कहनी पड़ी और हमारी भाषा और उस अनुभव में कोई तालमेल नहीं है इसलिए सब सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे फूल को कोई पत्थर से बता रहा हो इसलिए वो एग्जैक्ट सही कभी नहीं होते इसलिए मेरी बात को पकड़ लेने की जरूरत नहीं न उसको कोई आ, आग्रह रखने की जरूरत है कि वो ठीक है कि गलत है फिक्र यही करनी चाहिए कि हम थोड़े से जिंदगी में प्रयोग करना शुरू करें रात सोते वक्त होशपूर्वक सोने की कोशिश करें सुबह नींद जब टूटती तब होशपूर्वक नींद के बाहर आने की कोशिश करें अगर इसमें आप सफल हो गए तो आने वाली मृत्यु में आप होशपूर्वक जा, होश जा सकेंगे और अगर मृत्यु में होशपूर्वक जा सकें तो आने वाले जन्म में भी होशपूर्वक जा सकेंगे कि नींद सोने जैसी है वह जन्म सुबह जागने जैसा है और बीच का जो गैप है उसका आप पता लगा पाएंगे कि वो कितना है हालांकि बताना पाएंगे लोगों को कि वो कितना है क्योंकि वहां टाइम स्किल बिल्कुल दूसरा हो जाता है। लेकिन इनको सैद्वांतिक रूप से समझने का कोई भी मतलब नहीं ये सिर्फ कहानी मालूम होती है क्योंकि तो हमारे लिए इसका कहां संबंध है कहां जोड़ बैठता है पर हम इस सवाल पूछते और सोचते हैं कि शायद इस तरह के सवाल पूछने से कुछ हल होगा कुछ भी हल नहीं होगा इस तरह के सवाल हमारी जिज्ञासा बताते हैं। लेकिन हल कुछ भी नहीं होता सब किताबों में लिखा हुआ पड़ा है हम तक पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं तो कुछ हल होता थोड़े से प्रयोग करने की तरफ उत्सुक होना चाहिए छोटे छोटे प्रयोग बहुत बड़े काम को प्रकट कर देंगे तो नींद पर प्रयोग करिए अगर आपको आ, मौत और दूसरे जन्म के बीच फासले का अनुभव करना है इसमें एक और मजा आएगा कि अगर आप जागते हुए सो सकें और जागते हुए सुबह उठ सकें तो रोज आप कहते हैं कि रात में छह घंटे सोया ये दिन के स्केल में कहते हैं आप जब आप एक दफ़ा रात के छह घंटे अनुभव करेंगे तो फिर आप कभी भूल के ये न कह सकेंगे कि मैं छह घंटे सोया ये दिन का स्केल है तो रात का स्केल ही नहीं अभी रात के लिए और नींद के लिए हमने कोई घड़ी नहीं बनाई तब आप बिल्कुल गुमसुम हो जाएंगे और कोई पूछेगा कि रात कितनी जोर सोए तो आप कहेंगे कि दिन के समय में पूछते हो तो हम बता सकते हैं लेकिन रात के समय तक अभी तक कोई मेजरमेंट नहीं है कोई घड़ी नहीं जो बताए कि रात हम कितने कितनी देर सोए मैं एक स्त्री को देखने गया रायपुर में वो नौ महीने से बेहोश कोमा में पड़ी और डॉक्टर कहते हैं कि तीन साल तक बेहोश रहेगी रह सकती है जिंदा तो सब बेहोशी में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं दवाएं दिए जा रहे हैं होश में कभी आएगी नहीं डॉक्टर कहते हैं आप लेकिन जिंदा रह सकेगी तीन साल तक अगर ये स्त्री तीन साल बाद होश में आ जाए तो ये यही कहेगी कि अभी हम सोए थे और अभी हम उठे इसको तीन साल का कोई फासला नहीं होगा इसे पता नहीं चलेगा कि बीच में तीन साल गुजर गए हमें तीन साल गुजरे जो हम जाग रहे हैं उसे कोई पता नहीं चलेगा उसके पता चलना बहुत मुश्किल क्योंकि बेहोशी का कोई टाइम स्किल अभी हमारे पास नहीं है तो जन्म व मृत्यु के बीच कितना समय गिरता है वो अनुभव की बात है पर मैंने मौत ही बात कही कि जो साधारण जीवन में है न बहुत बुरे न बहुत अच्छे जैसे अधिक लोग हैं थोड़े अच्छे भी थोड़े बुरे भी इनके लिए बहुत देर नहीं लगती देर कह रहा हूं समय नहीं कह रहा और अब यह जरा कठिन मामला है बर्गसन यूरोप में एक बहुत अद्भुत आदमी हुआ है तो फ्रेंच विचारक है तो उसने टाइम और ड्यूरेशन दो शब्दों का प्रयोग करता है वो कहता है समय अलग बात है और ड्यूरेशन अलग बात है समय तो वो है जो हम घड़ी से नापते और देरी वो है जो हम भीतर अनुभव करते और जरूरी नहीं कि समय और देरी एक सी हो अगर आप अपने प्रेमी के पास बैठे हैं तो घड़ी तो कहेगी घंटा बीत गया और आप कहते हैं क्षण नहीं बीता क्षण ड्यूरेशन आप अगर अपने दुश्मन के पास बैठे तो तो हैं तो घड़ी तो कहती है कि पांच मिनट बीते हैं आप कहते हैं लगता दो है दो घंटे बीत गए ये ड्यूरेशन तो अगर बहुत सुखी आदमी मर रहा हो आनंदित आदमी मर रहा हो तो मौत और नए जन्म में कितना ही बड़ा फासला हो उसे छोटा मालूम पड़ेगा फिर तो उसके आनंद के वजह से सब निर्भर होगा और अगर दुखी आदमी मर रहा हो तो मौत को और जन्म के बीच में कितनी छोटा फासला हो उसे बहुत लंबा मालूम पड़ेगा ईसाइयों का एक ख्याल है कि नर्क जो है वो इटरनल है अनंत एक दफे जो आदमी नरक में गिर गया वो गिर गया अब वो कभी लौट नहीं सकेगा इसकी बड़ी मुश्किल रही ईसाई इसका जवाब नहीं पाते क्योंकि बड़ी बेहूदी बात लगती है एक आदमी ने कितने ही पाप किए हो कितने ही पाप किए हो तब भी सजा अनंत नहीं हो सकती पाप की एक सीमा है तो सजा की भी एक सीमा होनी चाहिए और बटू रसल ने एक किताब लिखी है जिसमें उसने बड़ा मजाक उड़ाया है इस बात एक किताब लिखी जिसका नाम है वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन ईसाई क्यों नहीं और बहुत से कारणों में एक कारण ये भी बताया है कि ईसाइयों का इटरनल कंडमनेशन का सिद्धांत मेरी समझ के बाहर है लिखा कि अगर मैंने जो पाप किए और जो नहीं किए सिर्फ सोचे अगर वो सब भी मैं सख्त से सख्त अदालत के सामने प्रकट कर दू तो मुझे चार पांच साल से ज्यादा कि दंड नहीं दिया जा सकता तो इतने से पाप के लिए किए और न किए सोचे उन सबके लिए भी अगर मुझे अन, अनंत काल तक नरक में रहना पड़े तो ये तो बड़ी जागती है उसकी बात समझ में पड़ती तो, लेकिन ईसाई इसका उत्तर नहीं दे पाते तो क्योंकि बड़ी कठिनाई है क्योंकि जीसस की बात का उत्तर ईसाई देवी कैसे वो जीसस जो कह रहा है, उसका मतलब जीसस की हैसियत हो तो ही समझ में आ सकता नहीं तो नहीं आहुत मुश्किल है ये तो जीसस को भी दिखाई पड़ रहा होगा कि ये इंटरनल कंडेमनेशन शब्द बड़ा खतरनाक है ये कैसे हो सकता है और जीसस जैसा भला आदमी जो हर तरह के पाप को माफ करने को राजी है जो उसे सूलिप लटका रहे हैं उनके लिए भी परमात्मा से कहता है इनको माफ कर देना क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं वो इंटरनल कंडेमनेशन दिलवा नहीं सकता पापी को. फिर क्या मतलब होगा मेरा अपना ख्याल है. और मेरा ख्याल यह है कि जो आदमी जितना पाती है उतना दुखी है और दुख का एक क्षण भी इटरनल मालूम होता है दुख का एक क्षण भी तो नरक का एक क्षण भी ऐसा ही लगेगा जैसे अनंत उसका कोई अंत ही नहीं आ रहा हम सब कहते हैं कि सुख क्षणिक सुख क्षणिक है लेकिन उसके क्षणिक होने का एक कारण और भी है कि सुख क्षणिक मालूम होता है जब वो आता है तो आ भी नहीं पाता और लगता है गया और दुख आता है तो लगता है जाती नहीं तो जो व्यक्ति मरेगा उसकी चित दशा पर निर्भर करेगा कि जन्म और मृत्यु के बीच का ड्यूरेशन उसे कितना मालूम पड़ा अगर वो आनंदित आदमी है तो उसे लगेगा क्षण भर में सब बीत गया अगर वो दुखी आदमी है तो वो कहेगा कि अनंतकाल लग गया ये हजार बातों पर निर्भर करेगा और इसलिए कोई बहुत फिक्सड सिद्धांत नहीं हो सकते उपाय भी नहीं है मानने का सामान्य बात है दुनिया की तरफ बहुत संजीव कै उनका सवाल अच्छा है सभी सवाल अच्छे होते हैं लेकिन गैर जरूरी है ये सब हम मान के सवाल उठा देते हैं कि जब दुनिया नहीं थी ऐसा कभी भी नहीं था जब दुनिया नहीं थी ऐसा कभी होगा भी नहीं जब दुनिया नहीं होगी हाँ ये हो सकता है हमारे इस पृथ्वी के ग्रह पर ना हो जाए किसी दूसरे ग्रह पर जीवन शुरू हो जाए अब वैज्ञानिक कहते हैं कि इस समय कम से कम पचास हजार पर जीवन है कम से कम पचास हजार प्लेनेट्स पर ये पृथ्वी अकेला जीवंत नहीं इस तरह के कम से कम पचास हजार सारे विश्व में प्लेनेट्स में जिन पर जीवन है और हो सकता है हमसे भी विकसित जीवन कहीं पर हो कोई कठिनाई नहीं हो सकता है कि हमसे बहुत ही अलग तरह का जीवन कहीं पर हो कोई कठिनाई नहीं हो सकता है पन्द्रह इन्द्रियों वाले प्राणी हो पचास इंद्रियों वाले प्राणी हो कोई आश्चर्य नहीं तो जब हम कहते हैं कि दुनिया जब नहीं थी तो हम एक चीज मान के चल पड़ते हैं कि ऐसा भी कोई वक्त था जब दुनिया नहीं थी ऐसा कोई वक्त नहीं था दुनिया सदा से है असल में दुनिया का मतलब ही है कि जो सदा से है उसका नाम दुनिया है ऐसा कभी नहीं था कि नहीं थी और फिर हो गई नहीं से तो कुछ भी नहीं होता इस पृथ्वी पर भी जो जीवन आया है वो भी अब वैज्ञानिक कहते हैं कि सिवाय किसी दूसरे प्लेनेट के आने के और कोई उपाय नहीं वो किसी प्लेनेट से आएगा और अभी तो हजार तरह के प्रमाण मिलने शुरू हुए हैं जिनको कि जैसे कि अभी हमने चांद पर आदमी भेजा तो हम आदमियों के साथ कुछ कीटाणु भी भेज दिए चांद पर ये कीटाणु कल विकसित हो सकते हैं और विकसित होते होते करोड़ दो करोड़ वर्ष में चांद पर जीवन पूरा पल्लवित हो सकता है और तब चांद के लोग पूछेंगे कि यहां जीवन कहां से आया है जीवन सदा यात्रा करता है अब ये हमारी पृथ्वी है ये शायद चार हजार साल में जीने के योग्य नहीं रह जाएगी यहां से जीवन उजड़ जाए हो सकता है उस जीवन के उजड़ने की वजह से ही प्राणों में चांद पर और मंगल पर पहुंचने की आकांक्षा प्रबल जीवन अपने को बचाने की बड़ी अचेतन प्रक्रिया में जुड़ा रहता है एक सेमर सेमर आप जानते हैं ना रुई सेमर की रुई होती है जो वृक्ष तो वो रुई इसीलिए पैदा करता है सेमर की उसका बीज उसके नीचे ना गिर जाए क्योंकि तो नीचे गिर जाएगा तो उतने बड़े वृक्ष के नीचे नया पौधा पैदा नहीं हो सकता उसमें रुई पैदा करता है कि हवा में वो रुई उड़ के बीज को दूर ले जाए नीचे न गिर पाए बीज नीचे गिरेगा तो नया पौधा पैदा नहीं होगा जीवन नष्ट हो जाए वो सेमर का बीज उड़ने के लिए रुई पैदा करता रुई लग के वो उड़ जाता हवा में और वहां गिर जाता है जहां पैदा हो सकेगा जीवन हजार तरह के उपाय अपने को बचाने की कोशिश में लगा रहता है ये पृथ्वी सदा से जीवंत नहीं थी लेकिन ये पृथ्वी दुनिया नहीं दुनिया बहुत बड़ी और ये पृथ्वी एक बहुत छोटी सी चीज है शायद कहना बहुत ही छोटा हिस्सा है जिसका कि कोई हम मैं शायद पढ़ रहा था कि अगर हम सारे विश्व को सिकोड़ डालें कंडेंस कर लें और इतना बड़ा हो जाए जितना बड़ा कि हमारी पृथ्वी अगर सारे विश्व को हम सिकोड़ के इतना छोटा कर लें जितनी हमारी पृथ्वी है तो हमारी पृथ्वी रेत के कण के बराबर होती हो है उसको खोजना मुश्किल हो जाएगा कि वो कहां है इतने अनुपात है उसका लेकिन हम इसको सारी दुनिया समझ के बैठ जाते हैं तो कठिनाई हो है। दुनिया बड़ी है और कहीं जीवन बन रहा है कहीं जीवन बिगड़ रहा है एक बुढ़ा आदमी मौत के करीब जा रहा है और एक बच्चा जिंदगी के करीब आ रहा है एक प्लेनेट मरने के करीब जा रहा है तो दूसरा प्लेनेट जीवंत हो रहा है जैसे की और चीजें बन और बिगड़ रही है वैसे ही सूरज और तारे भी बन और बिगड़ रहे हैं कहीं कोई सूरज ठंडा पड़ रहा है कहीं कोई सूरज वापस जीवंत हो गर्म हो रहा है हमारा सूरज भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा उसका भी मौत का वक्त करीब आया जा रहा है लेकिन दूसरे सूरज हैं जो कि जीवंत हुए जा रहे हैं जो भी बच्चे हों बड़े हो जैसे यहां छोटा सा जीवन में हम देखते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं बूढ़े समाप्त हो रहे हैं ऐसा है विराट विश्व में कोई जगत कोई दुनिया कोई पृथ्वी कोई प्लेनेट मर रहा है कोई प्लेनेट पैदा हो रहा है और अंतहीन है उनकी संख्या अभी वैज्ञानिक कहते हैं कि जो उनकी गणना में आता है तो करीब कोई चार अरब सूर्यों की गणना उनकी गणना में चार अरब सूर्यों के अपने परिवार है जैसे हमारे सूर्य का परिवार है चांद है और मंगल है और बृहस्पति है और पृथ्वी ऐसा चार अरब सूर्यों के अपने परिवार है और ये चार अरब सूर्य आखिरी गणना नहीं है यहां तक अभी हमारे साधन पहुंचते हैं उसके आगे भी और बड़े मजे की बात ये है कि ये सारा विश्व भी कोई एक जगह ठहरा हो नहीं एक्सपेंडिंग है ये भी फैल रहा है जैसे कोई गुब्बारे में हवा भर रहा हो फैलता जा रहा हो बड़ा होता जा रहा है इस इस तरह के जो हम प्रश्न उठाते हैं वो इसलिए उठा लेते हैं कि हम समझते हैं कि ये पृथ्वी सारा जीवन तो कह, कैसे आ गया किसी जीवन की मूलधारा से इस पृथ्वी तक जब ये पृथ्वी युवा हो जाती है और जीवन को झेल सकती है तो जीवन आ जाएगा जब ये बूढ़ी हो जाएगी वो मर जाएगी तो जीवन हट जाएगा और कभी ऐसा नहीं था कि जगत नहीं था और कभी ऐसा नहीं होगा कि जगत नहीं होगा जो है सदा उसी को नाम जगत है लेकिन रोज बदल तो जब हम पूछते हैं कि सृष्टि कैसे हो गई तो हम बाकी गलत पूछते हैं सृष्टि कभी हो नहीं गई सृष्टि है वो जो हो रही है पूरे वक्त हो रही है अब एक मित्र तो पूछ रहे हैं कि इसका प्रयोजन क्या है असल में आदमी का मन कभी प्रयोजन के बाहर सोच ही नहीं पाता हम सदा सोचते हैं कोई प्रयोजन होना चाहिए लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि आप जब प्रेम में होते हैं तो प्रयोजन क्या होता है कोई आपसे पूछे कि जब आप आनंदित होते हैं तो प्रयोजन क्या होता आनंदित होने का क्या प्रयोजन तो आप कहेंगे आनंद तो अपने में काफी है कोई प्रयोजन की जरूरत नहीं प्रेम अपने में काफी है प्रयोजन की कोई जरूरत नहीं ये जगत और ये अस्तित्व अपने में काफी है इसके बाहर किसी प्रयोजन की कोई जरूरत नहीं ये है यही काफी इसके बाहर प्रयोजन की जरूरत नहीं लेकिन आदमी अपने मन को जगत पर लगाता है तो वो आदमी तो बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं करता और कोई करे तो उसको हम पागल कहते हैं वो दुकान करता है तो प्रयोजन से करता है कि कमाई करे कमाता है तो प्रयोजन से करता है कि मकान बनाए मकान बनाता है तो प्रयोजन से बनाता है कि उसके भीतर रहे लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि अगर हम सारे प्रयोजन के भीतर पहुंचते जाए तो आखिरी प्रयोजन ये रहेगा कि मैं आनंद से रहूं तब हम पूछ सकते हैं कि आनंद से क्यों रहें क्या प्रयोजन तब आप एकदम मुश्किलों पर जाएंगे आप यहां बात खत्म हो जाती है मकान भी इसलिए बनाते हैं धन भी इसलिए कमाते हैं, मित्र भी इसीलिए शत्रु भी इसीलिए संघर्ष भी इसीलिए शांति भी इसलिए कि आनंद से रहे लेकिन आनंद का क्या प्रयोजन है आनंद निष्प्रयोजन जगत अपने ही आनंद में है उसका तो कोई प्रयोजन नहीं कोई पर्पज नहीं और अगर कोई बताए कि इसका ये पर्पज है तो हम फिर पूछ सकेंगे उस पर्पज का क्या पर्पज है उससे कोई फर्क नहीं पाता है उससे कोई फर्क नहीं पाता देखिए हम ऐसा कहें चाहे धर्म की भाषा में कहें तो धर्म कहता है परमात्मा का आनंद उसकी लीला है अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो कहना होगा कि पर्पज लेस है धर्म की भाषा में कहें तो लीला है लीला का भी मतलब वही होता है लीला का मतलब होता है जिसमें कोई पर्पज नहीं खेल का मजा है कोई कारण नहीं बच्चे खेल रहे हैं बाहर रेत के मकान बना रहे हैं और गिरा रहे हैं कोई पूछे कि क्या प्रयोजन तो हम कहेंगे खेल रहे कोई प्रयोजन नहीं अभी थोड़ी देर बाद खेल खत्म होगा लात मार मारकर अपने घर में वापस आ जाएंगे जीवन है निष्प्रयोजन या कहें तो कहने की आनंद ही प्रयोजन और और तो कोई प्रयोजन नहीं। अभी तो जारे जारे कि आत्मा है और प्लेस आत्मा जो है जन्म लेने में कुछ समय लगता है तो क्या तो किस जगह है आजकल हम अवस्था में देखते हैं कहते हैं कि तो तो मेरिया फिलिपा फिलीपींस की एक युवती है जो अस्सी हजार शब्द एक घंटे में पढ़ जाती है और उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो उसके पढ़ने जो है किताब के फल नहीं सकती इतनी जल्दी से हो है और आपके प्रवचन में आपने कहा था के दो ढंग पढ़ने के एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द साइकिल हो तो इस बात से जो आप बताएंगे विद्यार्थी जगत को बहुत लाभ होने वाला है अगर वो ऐसा कर सकें तो मेरे ख्याल में विद्यार्थी का और भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं दिमागी तौर से भी आपको तो पढ़ने का जो ढंग है उसको जरूर अच्छी तरह से दर्शाएं क्योंकि मैंने सुना है आपने लाखों किताबें पढ़ रखी हैं और वो किताबें आप जरूर साइकिल ढंग से पढ़ रहे होंगे क्योंकि मेरी उम्र के आप हैं <laughs> मैंने जिंदगी में पांच हजार आराम पढ़ा पड़ा किया और मैं हैरान आराम कि आपने कैसे पढ़ा वो जरूर बना ये जरूर प्रैक्टिकल थी ये थोड़ा टेक्निकल और साइंटिफिक मामला है उस आम पहली बात तो ये कि जब भी हम पढ़ते हैं या मन से कोई भी काम करते हैं तो मन में खास तरह की विद्युत तरंगें दौड़नी शुरू होती हैं जिनको अल्फावेव्स कहते हैं वो दौड़नी शुरू हो जाती है हर आदमी पढ़ता है तो उसकी अल्फा वेव्स कितनी गति से दौड़ रही इतनी ही गति से वो पढ़ पाता है और अब तो अल्फा वेव्स को नापने के उपाय उपलब्ध हो गए उनको हम नाप सकते हैं कि भीतर अल्फा वेव्स कितनी चल रही जितनी तीव्र गति अल्फा वेव्स की होगी उतनी ही तीव्र गति पढ़ने की होगी और अब तो वैज्ञानिकों ने एक छोटा सा यंत्र बनाया अल्फा फोन जिसको आपकी खोपड़ी पे लगा के आपकी वेव्स को गति भी दी जा सकती बाहर से भी उनको बढ़ाया जा सकता कि वो तेजी से चलने लगे तो अगर अल्फा वेव्स को भीतर तेज किया जा सके तो आपकी पढ़ने की समझने की सारी गति तेज हो जाती ये अल्फा वेब्स को अगर कम किया जा सके तो आप एकदम शांत हो जाते हैं ध्यान में जिन लोगों की अल्फा वेव्स नापी गई हैं तो बहुत सिखिल हो जाते हैं जापान में जेन फकीर होते हैं तो उनके माइंड की अल्फा वेव्स की बड़ी परीक्षण किए गए तो ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल से एक आधवेब चलती है तो ध्यान वो स्थिति है जहां अल्फावेब्स कम से कम और चिंतन मनन अध्ययन वो स्थिति है जहां अल्फावेब्स ज्यादा से ज्यादा है अब तक इसका ख्याल नहीं था कि किस वजह से कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ सकता है तेजी से पढ़ सकता है अब साफ है कि उसके कारण क्या है स्मृति कितनी बना सकता है वो भी अल्फा पर निर्भर करता है कि किस मात्रा में वो किस गति से उसकी अल्फा अल्फावेब्स चलती हैं जब आप शराब लेते हैं ये एलएसडी ले लेते हैं या मेस्कलीन ले लेते हैं तो भी अल्फा वेब्स पर ही असर पड़ता है जब आप आनंदित होते हैं तब आपकी अल्फा वेव्स अलग होती हैं जब आप दुखी होते हैं तब अलग होती हैं आपका मस्तिष्क लाखों सेल्स से बना है और प्रत्येक सेल छोटा सा यूनिट है बिजली का जो पूरे वक्त वेव्स फेंक रहा है उनके कोआर्डिनेशन तो सब कुछ है। अब ये कोआर्डिनेशन दो तरह से हो सकता है इसके यौगिक रास्ते भी हैं लेकिन वो बड़े लंबे रास्ते और इसके वैज्ञानिक रास्ते अब विकसित हो रहे हैं जो बड़े आसान हैं और कभी कभी जैसा मैरिया का आपने नाम लिया तो फिलीपाइंस में वो जो मैरिया को घटित हुआ है ऐसा और भी कई बार अनेक लोगों को इतिहास में घटित हुआ है लेकिन ये एक्सीडेंटल है ये कोई करके नहीं हुआ है ये एक्सीडेंटल है किन्हीं भी कारणों से किन्हीं भी शारीरिक केमिकल कारणों से उनकी अल्फावेवस की गति बहुत तेज है अति तीव्र है और उसके हजार कारण हो सकते हैं जिनको हम बुद्धिमान कहते हैं विचारवान कहते हैं वो सब अल्फावेवस पर निर्भर करता है तारा मामला इसको इस अल्फावेव को योग के ढंग से बढ़ाने के भी उपाय है अब जिससे कि ओम का पाठ अभी बड़े मजे की बात है कि ओम का पाठ जो अल्फा वेब्स को गति देता है और कुछ नहीं उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है लेकिन ये ख्याल में नहीं है उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है ओम की जो ध्वनि है वो अल्फावेब्स को गति देती है और ध्वनिया जो है वो भी वेव्स साउंड जो है वो भी वेव है वो अल्फा को गति देती है और ओम जो है वो मूल ध्वनिया है मनुष्य के जितनी ध्वनि मनुष्य कर सकता है उसके सब मूल स्वर उसमें है एयूएम आ ऊ मा ये तीन मूल ध्वनियां ये बेसिक साउंड्स इन तीनों की चोट से आपकी अल्फाबेट्स की रिदम बढ़ जाती है और इसलिए चाहे ओम हो या इस तरह के और शब्द भी दूसरे लोगों ने उपयोग किए लेकिन वो सब ओम के ही रूपांतरण जैसे मुसलमान अमीन कहते हैं वो ओमीन का रूपांतरण है ये ईसाई अमीन कहते हैं वो भी ओमन का रूपांतरण है वो सब ओम के ही रूप ओम की ही चोट अमीन भी वही काम करता है अगर जोर से भाव से कोई अमीन कहे तो उसकी अल्फाबेस पे चोट पड़ती उससे गति बढ़ती लेकिन ये सब जिसको कहना चाहिए अंधेरे में टटोलना था अंधेरे में टटोलना था अब तो हम बहुत जल्दी बच्चों को अल्फाफोन का प्रयोग कर सकेंगे आज नहीं कल स्कूलों में उसका प्रयोग हो सके और अल्फा फोन दोनों काम कर सकता है कि वह आपकी गति को बढ़ा भी दे और कम भी कर दे क्योंकि एक कठिनाई अगर आप किसी भी और प्रक्रिया का उपयोग करते हो और वेव्स बहुत बढ़ जाए तो रात आप सो भी ना सकेंगे मैरिया को सोने में बहुत तकलीफ पड़ेगी उसकी नींद खत्म हो जाएगी क्योंकि जिसकी वेव्स दिन भर इतनी ज्यादा रहेंगी वो रात भर बीत जाएगी वेव्स कम नहीं होंगे इसलिए जिस दिन आप चिंतित होते हैं उस दिन सो नहीं पाते उसका कोई कारण नहीं अल्फा अल्फाबेट्स कारण इतने जोर से वेव्स चल रही हैं कि रात जब आप सोते तब वेव्स थकती नहीं और उनकी गति चलती रहती कंपन चलता रहता इसलिए सो नहीं पाता परीक्षा देने वाला विद्यार्थी वो रात नहीं सो पाता उसकी अल्फाबेट्स जोर से चल रही तो रात भर परीक्षा देता रहता सपने में देता रहता वह कर्बल बदलता रहता लेकिन उसके अल्फाबेट्स जोर से चल रहे ये वेव्स को अब तो कम भी किया जाता है जिसको आप ट्रैंकुलाइजर कहते हैं वो अल्फा वेव्स को कम करता है और कुछ नहीं एक ट्रैंकुलाइजर की गोली आप रात ले लेते हैं वो अल्फा वेब्स को छीन कर देते आप सो जाते तो ये जो उपाय तो है उपाय तो सब है लेकिन सभी उपाय सभी पर काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी की कैपेसिटीज भी और अगर एक मस्तिष्क में जितना काम हो रहा है उससे ज्यादा काम करवा लिया जाए तो टूट भी सकता है नुकसान भी हो सकता है और लेकिन फिर भी हम सब अपने मस्तिष्क से जितना काम लेते हैं वो बहुत कम है पन्द्रह परसेंट से ज्यादा नहीं कोई भी आदमी बड़े से बड़े आदमी जो पृथ्वी पे पैदा हुए हैं उन्होंने पन्द्रह से ज्यादा मस्तिष्क से काम अब तक नहीं लिया चाहे आइन हो चाहे बुद्ध हो चाहे कृष्ण हो पन्द्रह परसेंट से ज्यादा कैपेसिटी का भी तक उपयोग ही नहीं किया तब भी इतने बड़े लोग पैदा हो सके अगर 100 परसेंट कैपेसिटी का उपयोग किया जा सके तो हम तो बिल्कुल सुपरमैन पैदा कर लेंगे लेकिन शायद अभी आदमी का शरीर भी इस योग्य नहीं कि इससे ज्यादा कैपेसिटी का उपयोग हो इससे ज्यादा कैपेसिटी का उपयोग हो सकता उसे तो हो जाए अबसंभव हो जाएगा अबसंभव हो जाएगा क्योंकि आदमी के मन को हम बहुत से कामों से मुक्त कर सकते हैं अभी हम फिजूल काम उसको याद करवाना पड़ता है। एक बच्चे को हम गणित सिखा रहे हैं भाषा सिखा रहे हैं मालूम क्या-क्या सिखा रहे हैं उसकी सारी अल्फावेब्स इन चीजों से भर जाती है बड़ा काम करने हो कुछ बचता नहीं उसके पास यूनिवर्सिटी से निकलते निकलते करीब करीब जितना कर सकता था अपनी वेब्स का उपयोग कर लेता फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद उपयोग करते नहीं करते अब ये संभव हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर के विकास से यह आसानी हो गई कि अब जो बेकार का काम हो वो हम कंप्यूटर से ले लें तो मस्तिष्क के पास बहुत शक्ति बहुत विश्राम बचे लेकिन अगर आप आप उपयोग करना चाहें तो कुछ विशेष ध्वनियों का उपयोग करके पढ़ने की गति को बढ़ाया जाए तो ओम बहुत सहयोगी ओम बहुत सहयोगी और उसकी उसकी विशेष रिदम और विशेष ढंग और विशेष परिस्थिति में उपयोग करने जैसे कि तिब्बत में एक घंटा बनाया हुआ है, वो बढ़ाते थे वो अल्फावल्स को बहुत बड़ा था, तिब्बतन जो घंटा होता है वो बर्तन की तरह गोल होता है और उसको ऐसा ठोक के नहीं बजाते बर्तन के अंदर एक लकड़ी का डंडा डाल के ऐसा गोल घुमा के बजाते वो खास धातुओं से बनाते और खास व्यवस्था और जब उसको तीन बार घुमा के चोट की जाती है तो ओम मणि पद्म होम इसकी पूरी आवाज घंटा करता है इसकी पूरी आवाज घंटा करता है तो साधक बैठ जाएंगे कमरा बंद करके और एक व्यक्ति निरंतर एक नियमित गति से ओम मणि पद्म होम उस घंटे में बजाता रहेगा वो सारे लोग सिर्फ उसकी ध्वनि को एब्जॉर्व करते रहेंगे उससे उनके अल्फाबेक्स में बहुत अंतर पड़ता है इसलिए तिबेतन की जो स्मृति है वो आज पृथ्वी पर किसी की भी नहीं आप देखे ना? तो, तो, तो वो जो वो स्मृति को बढ़ाने के लिए वो बड़े काम किए आप जो मंदिर में घंटा लटकाए हुए हैं वो भी कभी किसी मतलब से लटकाया गया था लेकिन अब कोई मतलब का नहीं है वो वो किसी मतलब से अटकाया गया था वहां की वो दिन भर बचता रहे वहां कोई भी आया उसे बचाता रहे तो वो विशेष वेव्स पैदा करता है मंदिर में और उन वेव्स में जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपकी अल्फा अल्फावेव्स बदल जाती है और कोई कारण नहीं वो कि भगवान सो रहे उनको जगाने के लिए नहीं घंटा लेकिन घंटा आपने बजाया सारा मंदिर एक वेव्स से भर गया फिर आप उस वेव्स में प्रवेश किए तो आपकी अल्फा में फर्क पड़ता है पर उसके बजाने का सारा टेक्निक है सारी व्यवस्था है और नहीं तो सिर्फ सिर्फ दुकाने वाला है कुछ भी उसके तो उसकी मैं आपसे बात हैं उसके कुछ उपाय हैं तो ध्यान के लिए संगीत का प्रयोग भी किया जा, किया जा सकता है लेकिन खतरे भी अगर ध्यान के लिए संगीत का प्रयोग करें तो संगीत में लीन मत होना नहीं तो फिर ध्यान मन न जाके बेहोशी में चलेगा प्रयोग किया जा सकता है संगीत सुनना लीन मत होना साक्षी होना सितार बज रहा है तो साधारण हमारा मन होता है कि लीन हो जाओ डोलने लगे सितार के साथ अगर लीन हो गए तो ध्यान के लिए कोई फायदा नहीं होगा विश्राम मिलेगा रिलैक्सेशन मिलेगा लेकिन मीन मत हो जाना सितार बज रहा है तुम सिर्फ विटनेस रहना तुम डोलने मत लगना तुम सिर्फ साक्षी रहना कि यह बज रहा है ये ध्वनि आ रही है तुम देखते रहना तुम इन ध्वनियों के साथ आइडेंटिफाइड मत हो जाना एक मत हो जाना तो फायदा हो सकता और अगर लीन हो गए तो नुकसान हो इसलिए मुसलमानों ने संगीत को इसलिए निषेध किया क्योंकि इसमें लीन होने की संभावना ज्यादा है बजाय साक्षी होने की इसलिए उसको निषेध किया कि वो संगीत का उपयोग नहीं करेंगे नहीं तो बाकी बहुत धर्मों ने संगीत का उपयोग किया इस्लाम ने इंकार किया क्योंकि उसमें नब्बे मौके लीन होने के दस मौके पर ही आदमी जाग सकता है संगीत सुनाने वाली चीज है जगाने वाली चीज कम लेकिन अगर जाग सको और ऐसी चीज में जाग सको जो मूलता सुनाने वाली है तो बड़े परिणाम होंगे लेकिन वो प्रयोग का ध्यान रखना पड़े नहीं तो लीन हो जाना आसान होता है तो उसके लिए कहते हैं जब बजाता है तो आदमी समाधि समाधिस्थ नहीं हो जाते लीन हो जाते हैं क्योंकि मैनून बेचारा खुद अभी समाधि खोजता करता है अभी तो वो योगियों के पास जाता है तो जिसको बजाने वाले को अभी समाधि न मिली हो तो उसको सुनने वाले को मिल जाए जरा मुश्किल मामले लेकिन हाँ समाधि गुण हो जाती है, वो लीनता को समाधि समझ लेती तुम लीन हो जाओगे मैं बजाएगा तो अद्भुत बजाने वाला है अद्भुत बजाने वाला। नाम बजानेट ना बिल्कुल अल्फाबेट से संबंध है अल्फावेब्स से संबंध है अल्फावेब्स पर अंतर लाता है कभी बढ़ा भी सकता है कोई नाम घटा भी सकता है कोई नाम तो वो एक एक व्यक्ति को देखते ही दिया जा सकता है इसलिए हर नाम हर एक के काम का नहीं हर नाम हर एक के काम का नहीं क्योंकि तो हो सकता है आपको अल्फावेब्स कम करना ही आपके लिए उपयोगी हो तो फिर दूसरे तरह का नाम उपयोग करना पड़े दूसरे शब्द और ध्वनि उपयोग करनी पड़े और बढ़ाना उपयोग ही तो दूसरे उपयोग एक विद्यार्थी की और तरह की अल्फाबेट चाहिए एक वृद्ध आदमी के लिए और तरह की अभी विद्यार्थी को याद करना है बूढ़े को भूलना है दोनों की अल्फाबेट अलग होनी चाहिए इसलिए नाम बिल्कुल इंडिविजुअल दिया जा सकता है कोई किताब से पढ़ के नाम जब मिलके उससे तो खतरे ही उससे जैसे किताब पढ़ के कोई दवाई लेने लगे दवाई बिल्कुल इंडिविजुअल ट्रीटमेंट आपके लिए कोई दवाई होगी उस पूरी किताब में लेकिन सब दवाई आपके लिए नहीं है और कोई दवाई आपके लिए जहर हो सकती है और इसलिए करीब करीब ऐसा हो गया हर आदमी राम राम जप रहा है खतरनाक किसी के लिए काम का हो सकता है किसी के लिए खतरे का हो सकता है किसी के लिए हरे कृष्ण उपयोगी हो सकता है किसी के लिए बिल्कुल उपयोगी ना हो सकता जो है जो वो है। वो एक एक व्यक्ति के लिए क्योंकि उसके मस्तिष्क के लिए क्या जरूरी है ये सवाल है बड़ा है। हर चीज जरूरी नहीं है उसके लिए ये गुरु से पता लगता है गुरु से पता लगता है हाँ गुरु कहिए मैं कहूंगा एक्सपर्ट <laughs>